शोर राजनेता और दबंग कार्टूनिस्ट सिड हॉफ बेचारा न्यूयॉर्क शहर तबाह हो रहा था वहाँ स्कूल पुल अस्पताल फायर ब्रिगेड के उपकरण सबकी बुरी हालत थी यह एक बड़े मोटे लालची आदमी के कारण था वो हमेशा हीरे की एक बड़ी टाइपिन पहनता था उसका नाम विलियम मैरी ट्विट था लेकिन चूंकि वो शहर को चलाता था इसलिए सभी उसे बॉस कहते थे बॉस ट्विट सोचता था कि शहर का सारा धन सिर्फ उसका और उसके दोस्तों का था न्यूयॉर्क के लोग बेहद दुखी थे वे चाहते कि पूरी दुनिया को दिखाया कि बॉस ट्विड वास्तव में कितना घटिया किस्म का आदमी था यह कहानी उन दो लोगों की है जिन्होंने गृह युद्ध के ठीक बाद अमेरिकी राजनीति में इतिहास रचा उनमें से एक विलियम मेरी ट्विड न्यूयॉर्क शहर कि सरकार में एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने खुद को और अपने दोस्तों को मालामाल करने के लिए बेईमानी से अपने शक्ति का दुरुपयोग किया दूसरा थॉमस थॉमस नॉस्ट नॉस्ट एक एक कार्टूनिस्ट था जिसने महसूस किया कि वो अपने कार्टून से उस बदमाश का पर्दाफाश कर सकता था और उस भ्रष्ट राजनीति से लड़ सकता था फिर उसने अपने कार्टून प्रकाशित किए और ट्वीट को सत्ता से हटाने में मदद की यह आधुनिक अमेरिका में राजनीतिक राजनीतिक कार्टूनिंग की नियुक्त बहुत पहले की बात है हीरे की बड़ी टाइपिंग पहनने वाला एक बदमाश आदमी न्यूयॉर्क शहर को चलाता था उसका नाम विलियम मैरी ट्विट था लेकिन सभी उसे बॉस कहते थे हेलो बॉस कोने में खड़ा पुलिसकर्मी उसे कहता था हर कोई उससे कोई एहसान चाहता था उससे हर कोई जो उससे कोई एहसान चाहता था उससे हेलो बॉस कहता था लोग उसे बॉस इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो टैम्पनी टैमनी हॉल का मुखिया था वहाँ पर लालची आदमी इकट्ठे होते थे और शहर और शहर को लूटने की साजिश रचते थे जब वो सिटी हॉल में घूमने जाता तो वहां भी लोग उसे बॉस बुलाते थे बॉस कृपा करके आप मेरी सीट पर बैठें, मेयर कहता उसने ट्वीट को अपने पैरों को अपने पैरों को डेस्क पर रखने दिया और यह तय करने दिया कि उन्हें शहर के स्कूलों अस्पतालों पुलों और अन्य चीजों पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए वो पैसा अक्सर बहुत कम होता था बाकी सारा पैसा टैमनी हॉल में मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए है ट्विट ने हंसते हुए कहा और फिर उसने पैसों को एक बड़े बोरे में भरा और वहाँ से निकल पड़ा अगर सड़कें गंदी हो तो बॉस को उसकी कोई परवाह नहीं थी अगर बच्चों के दूध में मक्खियाँ पड़ी हो तो बॉस को उसकी भी कोई परवाह नहीं थी ज्वेलरी स्टोर वो बस अपने लिए बड़े से बड़े हीरे की टाइपिंग चाहता था फिर कुछ नाराज नारिक नागरिकों ने एक बैठक बुलाई हमें एक नया मेयर चुनना चाहिए और बॉस ट्विड और टैमनी हॉल को सहर बर्बाद करने से रोकना चाहिए उन्होंने कहा उस बैठक के बारे में सुनकर बॉस टूट बस हंस पड़ा वो न्यूयॉर्क में ट्रेन लोड भरकर अजनबियों को लाया और अपनी इच्छा अनुसार बॉस टूट का, का गिरोह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने तालियां बचाई अब बॉस टूट का गिरोह शहर को शर लूट सकता था बॉस टूट एक हंसमुख अच्छा साथी है गिरोह ने देर रात तक गाया एक दिन थॉमस नास्ट नाम का एक आर्टिस्ट जो कहीं दूर गृह युद्ध के कार्टून बना रहा था न्यूयॉर्क लौट कर आया जिस क्षण नास्ट अपनी गाड़ी से उतरा उसे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई उसने देखा कि लोग गंदे घरों में रहने को मजबूर थे और बच्चों के खेलने के लिए कोई भी अच्छी जगह न थी उसने जलते हुए घरों को देखा फायर ब्रिगेड के लोग अपने पुराने टूटे हुए उपकरण से आग बुझाने में असमर्थ थे इस सबके लिए कौन दोषी है थॉमस नास्ट ने पूछा बॉस ट्विड लोग हल्के से फुसफुस विलियम मेरी ट्विड नाश्त ने कहा मैंने उसके बारे में तब सुना था जब मैं एक छोटा लड़का था उसे तो शहर की मदद करनी चाहिए थी लेकिन लगता है कि उसने सिर्फ अपनी ही मदद की है नाश्त सीधा अखबार के दफ्तर में गया मैं अपनी कलम और स्ही से न्यूयॉर्क शहर को बॉस चुईट से मुक्ति दिलाऊंगा नाश्त ने वादा किया नाश्त ने एक कार्टून बनाया जिसमें उसने बॉस चुईट को एक विशाल चोर के रूप में दिखाया जो कानून की पहुंच से परे था उसने एक और कार्टून बनाया जिसमें उसने बॉस चुईट के पूरे गिरोह कुछ चोरों जैसा दिखाया उन्होंने लोगों का पैसा चुराया है हाँ यह वही चोर है एक और कार्टून में उसने टैमनी हॉल को एक भूखे बाग के रूप में असहाय लोगों को खाते हुए दर्शाया अखबारों ने उन कार्टून्स को तेजी से छापा जब लोगों ने थॉमस ना द्वारा बनाए बॉस और टैमनी हॉल के चित्र देखे तब लोग फूट फूट हंस पड़े लेकिन एक आदमी बिल्कुल नहीं हंसा वो और कोई नहीं खुद बॉस ट्विट था ना उसने कहा वो चिड़ियों और फूलों के चित्र क्यों नहीं बनाता है उसने हमें ही क्यों चुना है और यह कहकर बॉस ने अखबार को 100 टुकड़ों में फाड़ दिया बॉस टूहड अखबार खरीदता रहा और उन्हें फाड़ते हुए गली गली दौड़ता रहा लेकिन अब बहुत से अखबार थॉमस मार्च के चित्र छापने लगे थे अब ज्यादा से ज्यादा लोग उन कार्टून्स को देखकर हंस रहे थे एक चित्र में बॉस के सिर के बदले पैसों का एक थैला दिखाया गया था एक कार्टून में बॉस को खुद चुनावी वोट गिनते हुए दिखाई गया था दिखाया गया था खुद वोट गिनने में कितना मजा है एक अन्य कार्टून में बॉस ट्वीट को एक कक्षा में दिखाया गया वो स्कूली बच्चों को यह बता रहा था कि उन्हें किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए नया बोर्ड या शिक्षा मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अखबार क्या कहते हैं क्योंकि बहुत से लोग एक ही शब्द पढ़ नहीं सकते लेकिन वे कार बहुत से लोग एक भी शब्द पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन वे कार्टून बापरे तोबा उनका मतलब तो कोई भी समझ सकता है बॉस एमनी हॉल में अपने गिरोह पर चिल्लाया इस बार गिरोह के किसी सदस्य ने बॉस की कोई जय जयकार नहीं की बॉस ट्वीट बहुत सारे पैसे लेकर अखबारों के दफ्तरों में गया और उसने उन्हें खरीदने की कोशिश की माफ करें हम बिकाऊ नहीं हैं अखबार वालों ने उससे कहा फिर बॉस थॉमस नास्ट के पास गया और उसने उसे खरीदने की कोशिश की क्षमा करे मैं भी बिकाऊ नहीं हूँ कार्टूनिस्ट ने कहा अंत में थॉमस नास्ट के कार्टूनों के कारण शहर के सब लोग एक साथ आए और उन्होंने टैनी हॉल को हरा कर सत्ता से बाहर किया नास ने एक और कार्टून बनाया जिसमें उसने चेतावनी दी कि चोर अभी भी चपट्टा मारने के लिए शहर पर फिर से हमला कर सकते हैं कर सकते थे अठारह सौ में बॉस टूट को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया उसे शहर को लूटने का दोषी पाया गया मैं तुम्हें 12 साल जेल की सजा देता हूँ जज ने कहा बॉस टूट जेल में गया यह तो हम सभी से बड़ा बदमाश है अन्य अपराधियों ने कहा जब उन्होंने बॉस को जेल में आते हुए देखा लेकिन एक रात बॉस ने एक गार्ड को घुस खिलाई और जेल से फरार हो गया बॉस एक जहाज पर चढ़कर समुद्र के पार बहुत दूर चला गया वो अंत में धूप वाले देश स्पेन में पहुंचा वहां पर बॉस ने खुद को एक मूल निवासी के रूप में छिपाने की कोशिश की उसने वहां हीरे की टाइपिंग भी नहीं पहनी लेकिन एक आदमी को काफी परिचित लगा वो बॉस टूड है मैं उसे अखबारों में थॉमस नास्ट के छपे कार्टून से पहचान गया उसने पुलिस को बताया बॉस को उसकी सजा पूरी करने के लिए वापस न्यूयॉर्क में लाया गया इस बार वह जेल में ही रहा वो वही गरीबी में मरा थॉमस नास्ट अखबारों के लिए कार्टून बनाता रहा उसने अपने कार्टून में डेमोक्रेटिक पार्टी को एक गधा और रिपब्लिकन पार्टी को हाथी दिखाया नास्ट को क्रिसमस बहुत पसंद था इसलिए उसने शांता क्लाज के कई कार्टून बनाए फिर शांता कैसा दिखता था नास्ट का वो विचार हर जगहों बच्चों, बच्चों में लोकप्रिय हुआ जब थॉमस नास्ट व्यस्त नहीं होता तो वह अक्सर शहर की सड़कों पर बच्चों के साथ खेलता था बच्चों को एक बेहतर दुनिया में जीना चाहिए इसलिए मैं कार्टून बनाता हूँ उसने बच्चों से कहा समाप्त